आज की जुलाई दो हजार तेरह का दिन है और हम सब हरिहतृ आश्रम की बैठक में आप सबका स्वागत है हम अभी आधारकारिता पर अपनी चर्चा वैसे जारी किए हुए हैं और आधारकारिता जैसे पिछले हफ्ते सबका सुझाव था कि चूँकि कुछ लोग जो बाद में जुड़े हैं आधार आधारकारि उनको ठीक से समझने में कठिनाई आ रही है और स्वाभाविक है क्योंकि शिवसूत्र इस पूरी विद्या का मूल है काश्मीर शिव दर्शन में जो महत्व शिव सूत्र का है उसको अधिक बखान किया ही नहीं जा सकता तो शिवसूत्र को समझना मूल है इसलिए आधार आधारकारिता के बाद अपन एक बार फिर से शिवसूत्र को शुरू करेंगे इस प्रकार का निर्णय लिया गया क्योंकि तो शिवसूत्र को हम अगर फिर से पढ़ते हैं तो सत्य ये है कि शिवसूत्र में नित्य नवीनता है कभी भी ऐसा नहीं लगता कि शिवसूत्र को पढ़ने में हम कभी बोर होंगे या उसको पढ़ने के बाद शायद फिर से समझने में कुछ मजा नहीं आएगा क्योंकि तो शिवसूत्र कैसे हैं वो खरे सोने के सिक्के की तरह कि जहाँ हर सूत्र अपने आप में जबरदस्त वजनदार और रोचक और सतत आनंद देने वाला है तो हम इसके बाद में फिर से शिव सूत्रों को शुरू करेंगे ऐसा निर्णय लिया गया पिछली बार और एक बड़ी अच्छी एक खुशी देने वाली खबर वो ये है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जैसे सुनील मालाकार वल्लभ भैया कमल भैया और चंद्रभूषण जी इन लोगों ने एक बड़ी अच्छी इच्छा जाहिर करी कि अब हम सब सत्संग के साथ स्वाध्याय भी करेंगे क्योंकि जब तक इंसान स्वाध्याय नहीं करेगा कोई तो और लोगों को आगे ले चलने की क्षमता हासिल करना कठिन हो जाएगा और इन चारों युवाओं से मुझे ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि ये अभी उनके पास सबसे ज़्यादा उम्र का धन है इसके अलावा और हमारे युवाओं में रघु और वसंत भी अभी हैं जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये अपना स्वाध्याय जारी रखें अभी स्वाद के अच्छे बेहतर अवसर उपलब्ध हो जाएंगे खुश खबरी है कि हमारा आश्रम की छत कुछ दिनों में वो खुल जाएगी करीब करीब बारह दिन हो चुके हैं ग्यारह को देव शैनी ग्यारह के दिन अपने यहाँ छत डली थी तो उसके बाद जो काम कंप्लीट होना है तदनंतर मेरी व्यक्तिगत लाइब्रेरी का भी अधिकतर हिस्सा में उधर की शिफ्ट कर दूंगा और हम में से जो चाहेगा उसको चाबी उपलब्ध रहेगी वहाँ एक डायरी रहेगी जो अपनी किताब घर भी ले जाना चाहे तो डायरी में एंट्री करके ले जा सकते क्योंकि हम सब आपस में परिवार की तरह हैं इसलिए कहीं कोई भेद है ही नहीं वहाँ पर बैठ के भी पढ़ सकते हैं घर भी ले जा सकते हैं और ये सुविधा सबके लिए निर्बाध उपलब्ध रहेगी और वैसे अपन तो आपस में एक दूसरे के लिए हमेशा उपलब्ध है ही, ही तो जब तक अपन स्वाध्याय नहीं करते तब तक और लोगों को साथ में लेकर चलने में कठिनाई आती सत्संग स्वाध्याय दोनों मूल स्तंभ हैं हमारे आध्यात्म इसके अलावा जैसे अभी हम बैठे बैठे अनौपचारिक चर्चा के दौरान बात कर रहे थे त्रिपाठी जी ने भी बात कही कि हम जब आध्यात्म का सत्संग करते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो हमारे हृदय में एक दृढ़ता पैदा होती है एक स्थिरता आती है जिस स्थिरता के कारण हम संसार की समस्याओं से लड़ने में बेहतर साबित होते हैं एक वो व्यक्ति जो संसार की समस्याओं से लड़ते वक्त बोखलाता है क्रोध में आ जाता है परेशानियों में लड़ने में अपने आप को अक्षम पाता है उसके तुलना में एक आध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति अपने आप को बेहतर परिस्थिति में पाता है क्योंकि जीवन तो मोमबत्ती की तरह सतत दलता जा रहा है रोजाना जलता जा रहा है रोजाना उसकी उम्र कम होती जा रही है जैसे हम मतलब जीने की कला मरने की कला जैसे त्रिपाठी जी ने अभी बात कही बोले एक ही बात सचमुच में जीने की कला कहो या मरने की बात एक ही है सचमुच में तो हमारा जीवन उस मोमबत्ती की तरह है जो धीमे धीमे अपने रोशनी बिखेरते हुए समाप्त हो जाएगा उसी दौरान हमको कुछ करना है अगर हमको सचमुच में कुछ करना है तो यही समय है क्योंकि तो कोई भी आने वाला समय इससे बेहतर होगा इसकी उम्मीद करना बेकार है क्योंकि तो संसार में एक बड़ी अच्छी बात है या बहुत बुरी बात है कैसा भी कह सकते हैं कि हम हजारों समस्याओं से चार को सामने रख के ऐसा सोचते हैं कि बहुत बड़ी समस्याएं हैं उसके बाद वो चार चली जाती तो वो दस दूसरी आ जाती इस तरह हमेशा कभी भी इससे समस्याओं से निजात नहीं मिल पाती लेकिन सबके बीच में एक व्यक्ति जिसके हृदय में आध्यात्म का असर है वो इन सबको सामना करने में अपने आप को बेहतर सक्षम पाता है हम जानते हैं हम सब संसारी व्यक्ति हैं हम सबके हृदय में दुख होता है खुशी होती है हम सब परेशान होते हैं लेकिन इन सबके बीच में भी हम अपने आप को पाते हैं कि हम कहीं ना कहीं आध्यात्मिक माहौल में रहें तो एक स्थिरता जरूर बनी रहती आध्यात्म में बातें अति सीमित बहुत सारी बातें नहीं लेकिन उसको कहने के तरीके असीमित हैं और असीमिता इसलिए जरूरी है कि हम सबकी मानसिकताएं असीमित तरह की हम जितने संसार के लोग हैं हर कोई एक दिशा से उस बात को नहीं समझ सकता हम जो चर्चा करते हैं वह अद्वैत की चर्चा करते सबको अद्वैत समझ में नहीं आता लेकिन जिसको जब आता है तो उसको फिर द्वैत समझ में नहीं आता जब अगर हम कहें कि संसार किसने बनाया तो भगवान ने बनाया चू कुछ भी नाम दे दो उसको विष्णु कृष्ण ब्रह्मा शिव कुछ भी नाम दे सकते हैं जब उसने बनाया तो बनाने वाले कोई 10-20 तो न थे क्योंकि शिखर पर मात्र एक बिंदु ही होता है जो सर्वोच्च सत्ता 10-5 नहीं हो सकती जहाज का कैप्टन एक ही होता है जब एक ही था जब उसने बनाया तो उसने बनाया किस चीज से वो तो उसने अपनी शक्ति से बनाया उसने उसकी शक्ति से बनाया तो शक्ति में और उसमें स्वयं में क्या भेद क्या सूरज और सूरज की रोशनी में भेद है सूरज की रोशनी से ही तो सूरज का अस्तित्व तो है और सूरज से ही सूरज की रोशनी का अस्तित्व तो। दीपक और बाती में कोई फर्क नहीं है हम में और हमारी शक्ति में कोई भेद नहीं है। इस तरह उस अभेद को जिसने समझ लिया उसने अद्वैत को भी समझ लिया जब उसने अपनी ही शक्ति से सब कुछ बनाया तो जो कुछ बना वो ईश्वर ही तो है हम अपनी आंखें खोलें और ईश्वर दिखाई देगा और उस बनाने वाली हम कहेंगे वो तो वो खुद था और उसकी शक्ति तो सचमुच में जिसको मैं मैं बोल रहा हूँ वो बनाने वाला है और जो मैं कुछ देख रहा हूँ वो उसकी शक्ति जो है जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है यानी जो सांसारिक जो पदार्थ रूपक हमको संसार दिखाई दे रहा है जड़ और चेतन रूप संसार दिखाई दे रहा है वो सब कुछ शक्ति का स्वरूप है और इसमें प्रयोजन उस शिव का है उस चेतना का है जिसने इसको बनाया अद्वैत को समझने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है कि हर घटना के पीछे किसी का प्रयोजन होता है अगर ये पंखा चल रहा है तो मैंने किसी ने स्विच ऑन किया है अगर ये मकान बना तो उसको बनाने के पीछे किसी की मंशा थी एक मटका मिल आपको हजार साल पुराना तो सच है कि कोई ना कोई कुमार रहा था हजार साल पहले जिसने उसकी जिसके मंशा थी उस मटके को बनाने में जिसका कोई प्रयोजन था कि वो उसके लिए वो मटके का उपयोग था या उसका किसी तरह चाहे वो मनोरंजन के लिए बनाना चाहता था लेकिन उसने बनाया तो जब प्रयोजन से ही कोई चीज का निर्माण होता है तो सृष्टि के निर्माण में किसी का तो प्रयोजन था जो प्रथम क्षण रहा होगा सृष्टि के निर्माण का उस क्षण का भी कोई तो दर्शक था जब ब्रह्मांड में कोई पहली घटना घटी होगी तो उस पहली घटना का भी कोई दर्शक तो था जिसका कोई प्रयोजन था जिसका प्रयोजन था इस घटना में हम उसी को बोलते हैं शिव क्योंकि हर घटना के पीछे जब किसी का प्रयोजन था तो ब्रह्मांड की जो सबसे पहली घटना घटी होगी चाहे किसी भी रूप में घटी होगी चाहे बिग बैंग के रूप में घटी हो चाहे संसार के निर्माण के लिए एक स्पंद हुआ हो उसके हृदय में किसी भी रूप में घटी हो उस घटना के पहले वो उपस्थित था अगर वो उपस्थित नहीं होता तो उस पहली घटना का प्रयोजन किसका होता उसमें मंशा किसकी होती उस घटना के पीछे प्रयो विचार किसका होता उस घटना के पीछे किसकी इच्छा होती उसी का नाम इच्छा शक्ति वही शिव की इच्छा शक्ति है जिसने इस संसार के निर्माण को अंजाम दिया इसके संसार के निर्माण को एग्जीक्यूट किया और वही इच्छा शक्ति फिर दो रूपों में बदलती है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति जो चेतना की तरह हमारे दिमाग में है मैं हूं मैं चाय पी रहा हूं मैं बैठा हूं मैं सुन रहा हूं मैं खा रहा हूं ये जो मैं करने वाला जो है वही ज्ञान शक्ति है शिव की और जो कुछ इस के अलावा प्रमेय रूप में हमको संसार में दिखाई देता है वो क्रियाशक्ति क्रिया शक्ति का स्वरूप चाहे वो ये दरी हो या मकान हो या हमारा अपना स्वयं का शरीर हो ये सब क्रिया शक्ति के स्वरूप चेतन शिव है और बाकी ये जो क्रिया स्वरूप जो संसार है वो शक्ति है इसलिए शिव और शक्ति में अभेद है और उसके अलावा एक वर्किंग डिफरेंस है जिसको हम कह सकते हैं कि हम समझने के दृष्टि से उसको काम चलाओ भिन्नता दे सकते हैं जब धूप को और सूर्य को हम भिन्न कहेंगे लेकिन सचमुच में भिन्नता नहीं है क्योंकि धूप न होती तो सूर्य को देखता भी कैसे हमको कि सूरज है सूरज का अस्तित्व का कोई महत्व तो ही नहीं था और लेकिन अगर सूरज है तो धूप है अगर सूरज न होता तो धूप आती कहां से इसलिए दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के कारण है सचमुंश में दो अस्तित्व नहीं है वो एक ही अस्तित्व है जिसको हम सूर्य और सूर्य की रोशनी कर सकते इसी तरह ब्रह्मांड में शक्ति और शिव दो कहने को हैं, लेकिन दोनों में पूर्ण अभेद है किसी तरह का भेद नहीं और उन दोनों के बीच में जो सामंजस्य है उसको समझ लेना ही अद्वैत को समझना है इसलिए जब अद्वैत समझ में आता है तो हमको द्वैत समझने में कठिनाई आता इस लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता जब कहते हैं कि ज्ञानी का स्वरूप क्या होगा तो हम कहते हैं पूर्णतर बच्चे की तरह हो जाता है अब इसका वैज्ञानिक रूप से क्या कोई वैज्ञानिक रूप से क्या कोई तरीका है इसको समझने का कि एक व्यक्ति जो ज्ञानी हो जाता है वो बच्चे की तरह सरल हो जाता है उसके उसके हृदय पर जो सरलता का आवरण हो जाता है वो इतना सरल हो जाता है कि एक जो छोटा बच्चा होता है वैसा हो जाता है सारी कठिनाइयां सारी उलझने सारे तनाव सारे भिन्नता के विचार बेर के विचार लालसा के विचार इच्छाएं कामनाएं सब कुछ शांत हो जाती है ऐसा कैसे होता है सचमुच में भिन्नता का मूल है अहंकार या ईगो ईगो तब होता है जब व्यक्ति अपने आप को परिवेश से अलग समझता है अपने आप को या तो उच्चतर या भिन्न समझता है ईगो की परिभाषा यही है कि जब वो व्यक्ति अपने आप को सबसे सब भिन्न समझे ये मूल अज्ञान है ये ही माईमल है और माईमल पर आधारित है हमारा अहंकार जब हम ये समझते हैं कि मैं उच्च हूं या भिन्न हूं या मैं निम्न हूं या छोटा हूं किसी से कम हूं ये दोनों अहंकार के स्वरूप मैं किसी से बड़ा हूं या मैं किसी से छोटा हूं लेकिन इन सब के बीच में जो ज्ञानी होता है वह जानता है मैं किससे बड़ा हो सकता हूं मैं किससे भिन्न हो सकता हूं मैं किससे नीचा हो सकता हूं मैं किससे से ऊंचा हो सकता कोई ऐसा है ही नहीं जिससे मैं नीचा हूं मेरा ही समस्त विस्तार है मेरी चेतना का ही विस्तार है मेरी चेतना ही तो शिव है और उसी का यह समस्त संसार रचा हुआ है मेरी ही शक्ति का स्वरूप है इसमें मेरी भिन्नता या उच्चता कैसे हो सकती इसको संसारी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हम ये कभी भी नहीं कह सकते भैया कि मेरा कान ये वाला ज्यादा अच्छा है या मेरा ये वाला गाल इस गाल से मेरे को अच्छा लगता है ज्यादा प्यारा है वो तो कहना ही कोई मायना नहीं रखता ये भी नहीं कह सकते कि कम प्यारा है ये भी नहीं कह सकते कि ज्यादा प्यारा है क्यों? कि ये अपने आप में वक्तव्य महत्वहीन है क्योंकि जब हम भिन्नता होगी तो ही तो कोई ज्यादा प्यारा होगा ज्यादा नजदीक होगा ज्यादा दूर होगा उससे हम भिन्न होंगे उससे हम उच्च होंगे उससे हम नीचे होंगे लेकिन जब भिन्नता नहीं है तो फिर हम एकदम सरल हो जाते हैं। हमारा अहंकार एकाएक ऐसे गल जाता है जैसे कपूर आग में डाल दिया वो तो एकदम अपने आप को अस्तित्वहीन समझ देना पड़ता अद्वैत का मूल